वेद की पावन गंगा का अमृत पान हम कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र भी उसी धारा में धारा प्रवाह एक एक सूत्र ग्रहण कर रहे हैं हमारे सभी सदग्रंथों की कथाओं को लेते हुए उन्हीं से उदाहरण ग्रहण करते हुए आज से छ हजार वर्ष पूर्व से लेकर अनंत काल से जो गुरुकुल शिक्षा का जिस प्रकार छात्रों को विश्वविद्यालय में गुरुकुल में पढ़ाते थे उसी भांति ही उसी भावना से उन्हीं के तद्रुप हम इन कथाओं को लेके चल रहे हैं कि बालक किस प्रकार लीला कथाओं के द्वारा वेद के अमृत को जानते थे और हमारे सामने रिलीजन और धर्म का भेद स्पष्ट है फिलॉसफी और अध्यात्म के भेद को भी हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं सनातन धर्म के अतिरिक्त सभी संप्रदायों ने और विश्व के सभी तथाकथित जो भी रिलीजन्स हैं उन्होंने अध्यात्म को नहीं स्वीकारा वो ईश्वर को सचराचर से दूर कहीं परे ही देखते रहे कि शायद वो कहीं दूर हैं अदृश्य हैं लेकिन वेद में किस सृष्टा है कहां कहा, कहा सृष्टि है जहां क्योंकि उसके तरफ कोई जब सृष्टि कर ही नहीं सकता किसी में सामर्थ्य ही नहीं है तो सृष्टा को जहां वो सृष्टि कर रहा है जहां वो क्रिएटिविटी में लगा हुआ है वहीं तो हम उसे क्रिएटर कहेंगे परमेश्वर कहेंगे जिस प्रकार घर में रहता हुआ व्यक्ति पति पिता पुत्र सब हो सकता है जज नहीं हो सकता जज तो कोर्ट रूम में होगा अपने यथा पद पर जब बैठेगा तो होगा तो उसी प्रकार सृष्टा वहीं तो सृष्टा होगा जहां सृष्टि कर रहा होगा और ये सृष्टि संपूर्ण जीवन सचराचर में उनकी देहों के भीतर हो रही है आज भी भोजन यज्ञ के द्वारा रक्त के कणों में गर्भ शिशु में आसमानों में नहीं शरीरों में बन रहे हैं तो किसी अंध आस्था को कोरी कल्पनाओं को वेद ने कभी नहीं स्वीकारा गुरुकुल में भी वेद की धारा अध्यात्म की रही है अध्यमाने चहो और आत्म आत्मन आत्मा के चारों ओर उस सृष्टि के रहस्यों को खोजना मेरा भीतर जाकर मुझसे जुड़ना योग है न कि मुर्गासन कोकुटासन योग है जो आजकल आप योगा क्लासेस में देखते हो कि क्या मैं अपने भीतर वजीव हू उस सृष्टि को उस क्रिएटिविटी को जो आत्मा मेरे हित में कर रहा है एक एक क्षण उत्पन्न करके दे रहा है मुझे हर सांस मिलती मुझे उसी से क्या मैं इन रहस्यों को जानकर इनकी सामर्थ्य को पा सकता हूं क्या मैं उसके साथ जुड़कर तद्रूप यथास बन सकता हूं कैसे बनूंगा जब मैं उससे युक्त हो जाऊं जब मैं उससे भूल मिल जाऊं जब मैं उससे योग कर जाऊं तो इस शब्द योग का भी हमने दुरुपयोग किया योग का अर्थ था मेरा मेरी अंतर आत्मा में जुट जाए और क्योंकि अध्यात्म न दिखता हुआ एक विषय है तो गुरुकुल में हम उसे कैसे पढ़ाएंगे अध्यात्म को तो उसके लिए वाही जगत की लीला कथाओं को उदाहरण में लेकर इतिहास को हमने उसको जीवन के क्षण पढ़ाने शुरू किए जैसे आज भी पढ़ाते हैं ए फॉर एपल हा बी फॉर बैलून सी फॉर कैट तो मैं भी उसे इतिहास की कथाओं के दिव्य नायकों के द्वारा उसमें यथाचरित्र ढालने का प्रयास करता गुरुकुल में राम की कथा भजने के लिए नहीं सुनाई जाती हर छात्र को राम बनाना है जिससे धरती बैकुंठ हो जाए ये भावना है लेकिन सांप्रदायिक सोच में वो शरीर से सदा अलग रहते हैं दूर रहते हैं कहीं आसमानों पर रहते हैं तो हमने वेद के पहले ऋषि में पढ़ा कि पुरुतम पूर्व नाम ईशानम वारणाम इंद्रम सो में सचा सुम पुर पूर्माण लोक उत्तम सर्वोत्तम लोक में वो तो सर्वोत्तम लोक में रहते हैं इस देह लोक में रहते हैं हम सब में रहते हैं क्योंकि शरीर से बड़ा कौन सा लोक हो सकता है जिसे स्वयं नारायण बना रहे का पुरोत्तम पूर्णाम ईशानम और सूर्य लोकों में भी महासूर्य लोक में जहां स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर गिराज है शस्त्रों सूर्य को तेज देने वाला पूर्णाम ईशानम ईशान सूर्य क्यों सर्वोत्तम लोकों में लो भी महासूर्य में इस शरीर में वार्णाम वो वरण हेतु आए हैं परमेश्वर स्वयं जी उनका वरण करे योग करे इंद्रन सो में सचा सुते इंद्रन यद्य ब्रह्म अग्नियों में सोनो उस अमृत जल में ज्योतियों में पवित्र होकर घुल मिलकर उसी में निचोड़ करके सुतामाने निचोड़ करके और सुते पुनः एक रूप धारण करता हुआ देवत् को पाता हुआ अनंत की राह चले आवागमन से मुक्त हो तो इस शरीर से बड़ा लोक और कौन सा हो सकता है जिसे आज हम निषांतता का घर बनाए जिसे आज हमने अपनी सोच से अभी शब्द कर रखा है यदि ये शरीर मेरा वैकुंठ नहीं है मेरा कोई वैकुंठ नहीं है कोई राह नहीं है बाकी धर्मों में तुमसे बाहर है वो वहां जाओ मंदिर भी जो बना है सनातन धर्म ने संपूर्ण वेदों ने तो छात्र को हमने उसके जीवन के अक्षर पढ़ाए यथा पलथी के जैसा चबूतरा जैसे आप बैठे हो की जैसा गोल कमरा, सिर की जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सब कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर की और जीव रूप पुजारी मंदिर पुनः पाठशाला है कि अक्षर पढ़ो स्वर्ण को जानो उस आत्मा अनंत से जुड़ जाओ यही धर्म है धर्म व्यक्तिगत है क्योंकि यह अंतर्मुखी बात है ये दोनों भी बढ़ नहीं सकती सांप्रदायिक सोच सांप्रदायिक हो सकती है वो संप्रदाय ला सकते हैं सामाजिक सोच सामाजिक हो सकती है वो समाज पैदा कर सकते हैं वे धर्म नहीं होते वे तो सांप्रदायिक रूप से जीने की व्यवस्था का नाम ही सांप्रदायिक रिलीजन है रिलीजन धर्म नहीं होता रिलीजियस थॉट। बहुत से लोगों का इसकी व्याख्या भी है सारी डिक्शनरीज में आप में भी है कि बहुत से लोगों का बहुत काल तक सामूहिक रहकर के उत्पन्न किए हुए विचारों का समूह रिलीजन है जरूरी नहीं कि वो सब सही है जरूरी नहीं कि वो किस कहीं से आए हैं ऐसा कुछ नहीं है और समाज की भी यही सामाजिक सोच समाज सामाजिक धर्म है तो इसलिए हम धर्म की पूर्ण व्याख्या में नहीं ले सकते धर्म है मेरा मुझको जानना धर्म है मेरा उस यात्रा को जानना जिस राह का यात्री हूं मैं क्योंकि एक जन्म नहीं है मेरा मैं तो जन्म दर जन्म आगे बढ़ता जाता हूं यात्रा चलती रहती है धर्म है मेरा कि जिसके साथ यात्रा कर रहा हूं जिसकी गोद में बैठा हूं जिसके कारण क्षण क्षण नाना योनियों से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा हूं उसके साथ सदा सदा के लिए जुड़ जाऊं उसे पहचानू और वो पिता है मैं पुत्र हूं तो मैं कैसा बेटा हूं कि पिता के तद्रुप भी नहीं हो पाया बेटा तो पिता का रूप होता है उसका गुण होता है उसकी सत्ता होती है सब कुछ होता है पिता पुत्र में ढल करके तद्रूप होता है तो मैं कैसा धर्म मेरा कि मैं अपने से ही अंधा हूं और धृतराष्ट्र बना भौतिकताओं में भटक रहा हूं यह धर्म है इस धर्म को पाने के लिए गंभीर विषय है बालक नहीं समझ सकता है तो मैं पहले उससे बाहर पूजाएं करवाता हूं और बताता हूं ऐसे ही तुझे अपने अंतर में अपने उस सत्ता को पूजना है जिसके कारण तू है यदि आज तू तो उसके साथ ईमानदार नहीं है तो तेरी हर ईमानदारी में खोट है जो अपने सा, अपना सगा नहीं वो फिर किसका सगा हो सकता बाहर मैं हवन भी कराता हूं उसे ये दिखाने के लिए कि ऐसे ही हवन तेरे भीतर सचराचर में सबके भीतर हो रहे हैं और यही उत्पत्ति के मूल हैं यही यज्ञ है जहां आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है वायु आत्मा के साथ उपाचार्य है तन सामग्री है तथा संपूर्ण सचराचर भोजन जो कुछ भी है सब सामग्री है ब्रह्म ज्वाला है यज्ञ की ज्वाला है और जीव रूप तो यजमान है ये पहले ऋषि ने हमें पढ़ाया और ये रिचाएं उसी के साथ आगे बढ़ रही है दुर्भाग्य तो से भाष्यकारों ने अजूबे इनके अर्थ कर डाले और वो ये भी भूल गए कि जनेऊ के बाद हम ऋग्वेद ही पढ़ाते थे छात्र को तो हम बच्चों को क्या उल्टी सीधी बातें पढ़ाएं और वही हम इन ऋचाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं दूसरी बात जो हमने पढ़ी कि जीव की उत्पत्ति क्षीर सागर में होती है और इसे हमने कथाओं के द्वारा विस्तार से जाना है क्योंकि शरीर के बिना माया में है यह जीव रह नहीं सकता क्योंकि इसे क्षीर सागर चाहिए नहीं तो जीव नष्ट नहीं रह पाएगा उठ जाएगा तो इसीलिए शरीर एक घर के रूप में हमें मिला धरती पर आकाश में यह जरूरी नहीं है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है वहां हमें इसी का तेजस रूप मिलता है जैसे आपके पिता का चित्र समझिए इस बात को आप ये तो नहीं कह सकते कागज का टुकड़ा है आप भी किसी दिगंदर दिवंगत पूर्वज का चित्र लगा हुआ है फ्रेम किया हुआ माला तो ये तो नहीं कह सकते अरे ये तो मेरा कागज है क्या कहोगे कौन है ये तो ठीक इसी प्रकार मेरा तेजस स्वरूप है जिस चित्र से उभरता मुझे अनंत में अनंत बना देता है ये इस यात्रा की उपलब्धि है और जब तक मैं उस सत्ता को नहीं पाता हूं मैं निरंतर आवागमन की वृत्तियों में भटकता रहता हूं और इसी को आज के सूत्र में ब्रह्म सूत्र ने भी कहा है कोल्ले आज का सूत्र क्योंकि ये फिर दोहराया है इसलिए दोहरा रहे हैं हम हम कथा में इसका विस्तार कर चुके हैं कहा आकाशस्त आकाशस्तल लिंगात ये बाईसवां सूत्र है ब्रह्म सूत्र का कि आकाश में ही जीव की उत्पत्ति है आकाश ही उसके जीवन का घर है अर्थात शिव सागर में ही वो उत्पन्न होता है और जीव आकाश में ही ब्रह्मा की मानस उत्पत्ति है वहीं प्रकट होता है और हमने पढ़ा कि महाविष्णु जो क्षीर सागर है नीलाकाश ही तो विष्णु है और ये ग्रहणों चक्र नक्षत्रों के नाचते ये सुदर्शन चक्र ही तो सुदर्शन चक्र है गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मूर्तियों में ही तो पढ़ लूंगा आकाश में तो उठाने ले जाऊंगा और वो पढ़ नहीं पाएंगे तो मेराकाश क्षीर सागर ही महाविष्णु है और संपूर्ण ऐश्वर्य इसी में समाया हुआ है इसलिए महाविष्णु के साथ लक्ष्मी जी जो कुछ हमें मिला आकाश ने दिया है बहुत समय तक पाश्चात्य विज्ञान भी इसे नहीं समझ पा रहे थे लेकिन अब शोधों के द्वारा सिद्ध हो गया है कि जीव और जल दोनों तो आकाश की उत्पत्ति हैं। जीवन वहीं से आया है अमीबा बैक्टीरिया से उत्पत्ति नहीं होती लौट करके फिर विज्ञान भी इसी सूत्र पर आ गया है कि हमारी उत्पत्ति का स्थल आकाश है यहां तो हम यात्री हैं वहां हमारा घर है और इस यात्रा की पूर्णता घर पहुंच करके ही तो होगी तो कहा इसलिए जीव को आत्मा के साथ अद्वैत करते हुए आकाश की ओर अपने चेष्टाओं को उठाना होगा अपनी पहचान उसे वहीं खोजने होगा ये जो लिंगात शब्द आया है ये कोई आपके लिए नया नहीं है आप व्याकरण में भी पढ़ते हो स्त्रीलिंग पुललिंग हा उलिंग इन शब्दों के का प्रयोग आप करते हैं इसलिए इसमें चौंकने की बात नहीं अर्थात मेरी पहचान मेरा नाम मेरा परिचय मेरी पहचान आकाश में स्थित है आकाश का की धरोवर हूं मैं धरा पर मुझे स्वयं को पहचानना है रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो जी रहा आदमी है उसके कंधे पर सर कहा है वो तो पेट में घुस गया सर कंधे पे होता है। तो अपनी लिंग को अपनी पहचान को खोजता सर पेट में है तो पहचान बना रहा है इस मकान का मालिक हूं फलाने घर का स्वामी हूं फलाने पद पे बैठा हूं ये इसका बाप हूं उसका बेटा इसका पति झूठी पहचान क्षण पहचान क्योंकि आह मदते ही ये सारी पहचानें लूट जाएंगी तुम्हारी आकाश ही तुम्हारी पहचान है जैसे माया प्रवेश करती है और देह के क्षीर्ष आगर लुट जाता है तो ये शरीर चेष्टाओं से रहित हो जाता है महाभारत में एक बार फिर शरीर पांडु की पराजय हो जाती है और उसके मित्र स्वजन गाते हुए ले चलते हैं राम नाम सत है हरि का नाम सत है कहा जहां राम तहा अवध निवास कि जब तक आत्मा श्री राम है एक क्षीर सागर देह का बना हुआ है तब तक ये शरीर अवध है अवध माने ये मारा नहीं जा सकता गए राम तो कही होता आत्मा के हटते ही अवध का वध हो जाता है इसी को हमने रामकथा नहीं पढ़ी बात एक ही है चाहे ब्रह्मसूत्र से चले वेद की रिचा को ले ही कहानी पढ़ाई जाएगी क्योंकि हम अध्यात्म में हैं। अक्सर लोग पूछते हैं तो स्वामी जी फिर वो हुए नहीं थे क्या हमने हमें ये हमने कब कहा जब हमने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, तो हमने तो यही पढ़ाया था लेकिन क्या एप्पल होता नहीं है अगर एप्पल होता ही नहीं तो ए फॉर एप्पल में कैसे पढ़ाता था तुम्हारा तो यह कैसा सवाल है हम आपको अध्यात्म पढ़ा रहे और अध्यात्म ही धर्म है ये चारों वेदों ने और सनातन धर्म ने कहा इसीलिए लीला कथाए लीलाओं का भी कारण हमने स्पष्ट किया है कि आज भी आप सब लोग लीला ही तो कर रहे हो एक बूंद रथ की बनानी नहीं है तो आपने बेटा कब बनाया था बेटी कहां से आ गई आपके आपने भी तो जैसे रामलीला में पात्र गाते हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी तो आपके घर में भी तो आपने ये भजन ही तो गाया था उन्होंने बनानी नहीं आई बेटा कब बनाया था सारी रामलीलाएं तुम देखते रहे टीवी सीरियल तुम देखते रहे मेरी जिंदगी एक नाटक है इतनी सी बात आप नहीं पढ़ पाए इतनी बड़ी मानसिकता हो गई कल गुरुकुल में 11 साल के बच्चे पढ़ लेते हैं उसे आप बुढ़ापे तक नहीं पढ़ पाते हैं मैं कैसे कहूं कि आप अधिक बुद्धिमान हुए हैं उन लोगों से कुछ ज्यादा बढ़ पे हैं आप कि तन का एक रोल खूब जवाब नहीं बना पाए आपने कैसे मान लिया था कि आप सब जानगे और आपसे बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं है ये धृतराष्ट्र की अंधता और ऊपर से गांधारी की पट्टियां नहीं है तो फिर आपका जीवन में और है क्या और वेद चाहते हैं कि बालक अपने को पढ़ ले तो रहने भटके आपकी शिक्षा चाहती है अपने को कतई न जाने अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह, और मोटी भूज के लिए पढ़ लिख गए बस आज हम कहां पहुंच गए कहां वेद के वो गुरु बंधी धरातल जहां सुख ही सुख बसता है क्योंकि जिस दिन हम निमित हो जाते हैं हमें हमारे कर्म अतिशय सुखदायक हो उदाहरण देते हैं। घर में नौकरानी ना आए तो सबके मुंह सूज जाते हैं काम कौन करेगा मेरी नहीं है लेकिन तीर्थ स्थान पर जाते ही सब दौड़ दौड़ के काम करती हैं और असीम सुख उड़ाती हैं बात तो है लेकिन भाव के बदलते ही वो जरा जरा से काम जो दुखदाई थे या बड़े बड़े भंडारों में सब शामिल है घर में एक गिलास उठा के पी नहीं सकते और मंदिरों के दरवाजे पे जूते उठा रहे हैं वो लोग और यहां बहुत सुखी हैं वहां अगर गिलास दूसरा उठा के ना दे तो बहुत दुखी है ये समझो इस बात को ये वही व्यक्ति है तो वही तुमको वो सेवा का भाव देना चाहता है और वो कब आएगा जब तुम अपने को पढ़ोगे अपने को पहचानोगे वस्तु स्थिति जानोगे क्योंकि मंदिर पहुंचते ही भले क्षण ही सही भाई हम तो भक्त हैं भगवान का घर है चलो सेवा करो भाव आया मैं पूछता हूं हर सांस में ये भाव क्यों नहीं बस गया कि जो सुख तुमने वहां मंदिर में तीर्थ में उठाया था तुम हर जगह उठाते क्यों हर काम में हर एक से खींचते और क्यों तबाह रहते तुम वीत वो गुरु गंभीर सोच देते हैं छात्र को काम वही है वहां उससे बड़ा कर रहे हैं और परमानंद है बड़ा अच्छा लग रहा और नोछावर होकर कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा और घर में कर नहीं सकते खिन? क्योंकि ईश्वर घर में जाते ही आसक्तियां चढ़ जाती हैं, हैं भगवान को मार थे हो तुम तो। मंदिर में ईश्वर के हो जाते हो घर में आसक्तियों के विषता के मैनेरों के अपने दंड के हो जाते हो तो हर काम बुरा लगने लगता है घर के काम को भी प्रभु का जान एंजॉय कर सकते थे तुम ईमानदारी से अपने को पढ़ पाए होते कि शरीर में जब निमित हो तो मुझे निमित्त बन जीना है क्या घर और क्या मंदिर तो तुम हर सांस सुखी होते तुम्हारे घर में कोई पीड़ा और विद्या भी नहीं आती दुर्घटनाएं भी नहीं होती क्योंकि उसे हम ही बुलाते हैं जब जब मेरी सोच क्रोध और बदले में होती है जब जब मैं किसी का बुरा मांग रहा होता तो मैं भूल जाता हूं कि दाता के हाथ जरा बड़े हैं ऐसा न हो कि कुछ ज्यादा मेरे कोई ही डाले कि पहले ये मौत तेरे घर आए और तू भोग इसे इसीलिए आगे राम की कथा में शंभुक वत की कहानी आएगी जिसका जातवात से नहीं भाव से लेना है कि जो बुरी भावना से ईश्वर की भी साधना करते हैं परमेश्वर उन्हीं का उन्हें को पहले सबसे मिटा देते हैं और ये उचित भी है क्योंकि बुरी भावना जिसके पेट में होगी उसके पेट में भक्ति कहा होगी समत उसका उसी में जा रहा होगा तो वो जरूर मिट गया होगा समय वही है या तो उसके मनोहारी रूप के रस रसमाधुरी में लगा दो या क्रोध बदले और ईर्षा द्वेष में मिटा दो फल दोनों का नहीं लेगा रूप रस माधुरी के रस में बसोगे तुम्हारा तन मन देह रूप सब सुंदर होगा और अनंत की राह मिलेगी, और क्रोध ईर्षा द्वेष बदले में मन होगा तो भरपूर स्वभाव वही मिलेगा कि अब यही करते रहो फिर जाके भी ना बदल पाओगे यही राम कथा में बताया है कि मुझे तो सदा उस यज्ञ को सोचना था जो तो निरंतर मुझे जन्म दर जन्म जनंद मुझे ऊर्जा देकर यात्रा कराता है वो यज्ञ का अधिपति यज्ञ के अधिष्ठित देव वो क्षण क्षण भी मुझे भस्मी से गाना रोनियों से उभारते हुए इस दुर्लभ मनुष्य योनि मिलाते हैं और निरंतर यज्ञों के द्वारा मुझे जीवन का एक एक क्षण देते हैं मैं केवल निमित्त नाटक रामलीला का पात्र भर हूं इसमें कुछ भी तो करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है कर तो वो यज्ञ ही रहा है उसी को हिमास की ऋषा में दे रहे हमारे ऋषि आजीव गति सुनाशेप हैं और उनके छठे सूक्त की दूसरे ऋषा में है क्या कह रहे हैं पे लेते जिन्होंने पीछे बोर्ड से ली अर्थ लिए क्या कह रहे हैं शिव प्रेम वाजा नाम पते शचि वस्तवा दंशना आतो मयंत्र संशया गोष वशु शुभ्रीषु सहस्त्र ऋचा है ये टेली पंक्ति नहीं है बाकी सब इस पूरे सूत्र में इस यथावत चलती रहेगी ये स्तुति खंड है यज्ञ का बाहर के उस यज्ञ से अंतर की यज्ञ की स्तुति मैं बच्चों को दे रहा हूं उनको उनके अंतर भाव पढ़ा रहा हूं गुरुकुल में ऋषि के बालक हैं और वो पढ़ रहे है। तीसरे हैं। तीसरे ऋषि में पहले दो हम बच्चों की भांति एक एक शब्द का अर्थ करते हुए चले आ रहे हैं। शिपरिन शिपरिन माने बहुत तेज उछलती हुई मदमाती हुई लहराती हुई हाँ विध्वंसक वाजा नाम वाजमाने यज्ञ हवन सामग्री है ना तो क्षिप्राजा नाम पति के तीव्र धहरते हुए मदमाते हुए यज्ञों के अधिपति हे महान ईश्वर हे आत्मा हे है यज्ञ है यहां देवराज इंद्र के प्रति संबोधित है संबोधन है इंद्रमाने मन भी होता है और इंद्र देव लोक के अधिपति हैं मैंने कहा ना ए फॉर एपील है ना तो यहां क्या कह रहा हूं शिप्रन नाम पते इन दहकते हुए प्रज्वलित हृदय में जलते हुए उन यज्ञों के अधिपति शची वस्तवा शची देवेंद्र की पत्नी का नाम है महाराणी शशि का और वस्तवा माने वास करने वाले उनमें रहने वाले बसने वाले है? और शचि इंद्र मन है और मनोकामनाओं को हम मन की पत्नी शचि कह रहे हैं हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं तो शशि वस्तवा हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले दल से न माने शूर पीला देना ना माने नहीं हमारे संपूर्ण पीड़ाओं का हरण करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे प्रदीप है ना तो यहाँ उदाहरण में इंद्र और शशि का जो पवित्र मनोकामनाएं हैं वो शशि हैं राम की कथा में मन दशरथ है तो उनकी पत्नी अर्थात मनोवृत्तियां हैं कौशल्या सुमित्रा और के कही और जब मन दशानंद रावण है तो उसकी मनोवृत्ति है मंदोदरी मन और फिर असंख्य है कहां तक यह नहीं, नहीं रावण के पास तो बहुत पत्तियां बोलो समझ में आ रहा तू तू तो वेद को पढ़ाने की यह परिपाटी है कहाको तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं लेकिन थोड़ा रुक के कर देना चाहेंगे जितने देर में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का हम एक वर्ष कहते हैं वरना वर्ष नाम की कोई चीज ही नहीं और जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की बारह परिक्रमा करती है बृहस्पति सूर्य की एक करते हैं तो गुरु का एक वर्ष गुरु की परिक्रमा है जो पृथ्वी के 12 साल के अथवा 12 परिक्रमा के बराबर है स्पष्ट हो रहा ना उसी प्रकार पूरा सूर्य परिवार सूर्य देव सभी ग्रहों से अपनी परिक्रमा कराते हुए एक आकाश गंगा है जिसकी मतलब समूह है विशाल काय असंख्यों गुना बड़े खरबों गुना बड़े उन ग्रहों और नक्षत्रों का जिसका ये पूरा सूर्य परिवार परिक्रमा कर रहा है ये देवों की परिक्रमा है और इन आकाश गंगाओं के जो अधिपति हैं वो देवराज इंद्र है क्या उसी प्रकार मन में जीवन की सारी परिक्रमाओं में शरीर में देह में मन ही हमारा इंद्र है अब हमारे ऊपर है कि हम इस मन को दशरथ बनाए अथवा दशानंद बनाए कंस बनाए अथवा कृष्ण बनाए यह हमारे ऊपर है तो यहां जब मैं वेद पढ़ा रहा हूं उन सभी लोक लोकांतरों का भी परिचय देता हुआ मैं बालक को उसके शरीर में जो सौम्य में वो संपूर्ण एक सचराचर है वो अक्षर भी पढ़ाता हूं यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे सूत्र है हमारा कि जो तू है वही है सचराचर सारा कोई ऐसा ग्रह कोई नक्षत्र कोई सूर्य ऐसा नहीं जो सूक्ष्म होकर तुझने समाया नहीं है तो उसी भावना से ये अध्यात्म है ये वो कोरा रिलुजन नहीं है कि बस दाएं बाएं हाथ फेरते रहो घुमाते रहो फूल फेंकते रहो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा नहीं इन सब से अपने को पढ़ो और ईश्वर तुल्य जी के दिखा दो ये चुनौती है तुमको गंदा बनने में कौन सी शान है झूठा और कपटी होने में लोभी होने में कौन सा तुम्हें सम्मान मिलेगा हाँ राम के सदृश सरल होके दिखा दो ऐसा सरस हो वो चरित्र हो तो बात हो तो मैं बालक को खाली बृदावली गाने वाला भाण नहीं बनाऊंगा गुरुकुल में मैं तो उसको राम के सदृश साक्षात श्री राम ही बनाना चाहूंगा कि जिससे उसका ही नहीं सचराचर का भी उसके द्वारा कल्याण हो ऐसा देवता बने आज आपने आप अपने को तो छोड़ दीजिए क्या आप अपने बच्चों को भी अच्छा बनाना चाहते हैं ना कौन सी नौकरी में कितनी मोटी रूस मिली आप तो वही चाहती हैं ना तभी आप कहेंगे हाँ बेटा कामयाब है आज हमारी सोच वेद के हटते ही कितनी बानी कितनी घटिया और निम्नतर स्तर पर पहुंच गई है कि आज पशु भी इस स्तर पर जीना नहीं चाहेगा जहां हम सब जी रहे मैंने तो देवलोक कहा तो जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की तैतालीस लाख बीस हजार परिक्रमा करती है उतनी देर में पूरा सौर मंडल उस देवलोक की एक परिक्रमा पूरी करता है पहले वेस्ट में इतना ही माना था कि नहीं वो 27 लाख परिक्रमा कर रहा है लेकिन अब वो मांग गए कि 43 लाख के आसपास ही होगी वो भी मान गए विश्व में दो ही स्कूल ऑफ थॉट थे क्योंकि वे तो गुलाम थे आप लोग तो आपकी तो मौत हो गई थी अब इस सेकुलरिज्म ने फिर मार डाला आपको तो दो स्कूल ऑफ थाट थे एक चाइनीज और जैपेज स्कूल था जिसका कहना था कि आकाश स्टेशनरी है ये ग्रह नक्षत्र न घटते हैं न बढ़ते हैं पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग कहा था कि इस एवर एक्सपेंडिंग बराबर फैलते रहते हैं और जबकि इन सबसे पहले चारु वेदों ने कहा था कि ये न तो फैल रहे हैं और न ही ये स्थिर हैं ये परिक्रमावत है ये सुदर्शन चक्र लेकिन तब हमारी बात गुलामी के अंधेरे में दब गई थी आज सारा विश्व मानता है कि हां सारे और मंडल परिक्रमा कर रहे हैं और इसे हम श्रीमद भगवद गीता ने पढ़ के आए आ ब्रह्म भूमान लो का पुनरावर्तना अर्जुन मानो दे तू कौन ते पुनर्जन ना विद्य आ ब्रह्म सारे ब्रह्मांड आदि भुवन देव आदि लोग जितने ग्रह नक्षत्र हैं पुनरावर्तनों अर्जुन हे अर्जुन ये सब पुनर् पुनर् परिक्रमाओं को प्राप्त है ये सुदर्शन चक्र की दूरी पर ही नाचते हुए हैं। लेकिन हमारे साथ मजाक आजादी से पहले हुए और आजादी के बाद कुछ और घने हो गए यह मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता मैं उन्हें यह नहीं बता सकता हूं कि वो कौन है कहां से आए मैं उनको उनकी जड़ों के साथ नहीं जोड़ सकता और वो आदमी जो जड़ों से अपने में जोड़ पाया जड़ों से कटा वो मनुष्य थोड़े ना है प्रेत और पिशाच ही तो है वो, वो राज आश्चर्य कि राजनीति की रोटियां से की जा रही हैं और मूल संस्कृति और इस अध्यात्म धर्म की ओर कोई झुककर खूम कर देखना भी नहीं चाहता है कबाइलियों से जो जूठन में आपको रिलीजन मिले हैं आपके सारे संप्रदाय भी वही गाना चाहते हैं ये बड़ी विलक्षण बात है तो यही आज देखें हर ऋ मैंने बाहर ही यज्ञ नहीं कराया था बाहर के यज्ञ से भीतर की सुधी दिलाई थी गुरुकुल में छात्र को और आज खाली बाहर ही पुण्य कमा लेना चाहते ये कौन से यज्ञ हैं बनारस से लेके सभी जगह अंतर के द्वार ही बंद हुए गए है ना एफ और एप्पल नहीं होता अब तो एप्पल एप्पल होता है एक हो गया है और वहीं सब कुछ बन के रह गया जबकि यहां कह रही हैं कि शिवप्रेम नाम पति दहकती हुई अग्नियों के उखाड़ते हुए उबलते हुए ये यज्ञों के अधिपति मेरे आत्मा शची वस्तवा मेरी हर मनोकामना में वास करने वाले मेरी हर इच्छा को पूरे करने वाले बंशना हे पीड़ा हरे मुझे सभी पीड़ाओं से बचाने वाले हे आत्मा हे यज्ञ आ तुम इंद्र संसया आ रे मन आज तू ऐसे ही इस महान इंद्र में यज्ञ में स्था, स्थापित हो इसकी प्रशंसाओं को प्राप्त हो जा अब अपना बन दशान जल दशरथ हो भले जा। जाहूति बाहर दे रहा है छात्र मेरा लेकिन कचोट तो वह अपने आप को रहा है क्रेमन जब तुम शरीर रूपी सचराचर का अधिपति है देवेंद्र है तो फिर देवता हो जा आ, आज ईर्षा लीला लोभ मोह क्रोध आशक्तियां मेरा तेरा के भाव छोड़ दे जिन्हें कल छूट जाना है चिता की लकड़ियों पर वो पहचान भी तो खो जाएंगी चल उस अनंत पहचान की ओर चल जो नित्य तेरी है तूने तो कहा था आकाशस्थ आकाशस्त आकाश, शस, तन बनगा क्षीर सागर के स्तर पर उतर आकाश में स्थापित हो अपनी देह के और अपनी पहचान को आ अरे अपने को जान अपने को पढ़ ले आज क्यों वे कौन सी सांस लौटे में लौटे क्यों हट किए बैठा है सुना है आ भीतर चले अपने अंतर आत्मा से जुड़ जाए तो उस आत्मा को उस यज्ञ को जाने तुम निर मुझे बना रहा है चल उसमें खो जाए और आज तो वो यज्ञ ही खो गया है खाली बाहर बैठे रहे गए हाँ, तो कह रहा आ तू अंदर न आना रहे तू चलना रे माने हमारे इंद्रमान संशय ऐसी ज्योतियों में ऐसी प्रतिष्ठा में ऐसे सम्मान में क्यों तो नहीं आता है कि जो जड़त को भी जीवन देने वाले जो यज्ञ की ज्वालाएं हैं शुभ ऋषु सारा शुभत्व तो इन्हीं से मिल रहा तुझे सांस धड़कन जीवन कक्षण बुद्धि विवेक सभी कुछ तो इनसे है सहस्त्र और शहस्त्र सहस्त्र तू भी अनंत अनंत सुखों को जो देने वाला तेरा आत्म यज्ञ है जिससे तू सोच रहा है जिससे तू अनुभूति ले रहा है जिससे तू देख रहा है जिससे तू बोल रहा है उस आत्मा के साथ इतनी गद्दारी क्यों चल आज भीतर जब मन मेरा ही इंद्र है तो ये देवलोक की प्रतिष्ठा संसया उस प्रतिष्ठा को उस महानता को हम सब क्यों ना पाले ऋषि वेद का अमृत पिला रहा है आपके पूर्वज के भोले बचपन को आपकी किसी भी स्कूल की शाला का किसी पाठ्यक्रम में यह सब है क्या तो कुदरत तो मनुष्यों को बचे देती है और हम उनको उनकी जड़ों से काटकर प्रेत और पिशाच बनाया करते हैं और प्रेतों और पिशाचों की गृहस्थी छिया करते हैं कितने समझदार लोग हैं और आश्चर्य है कि आजादी के पचपन साल बाद भी हम जागना नहीं चाहते हम अप, अपने आप को स्वयं को पढ़ना नहीं चाहते कैसी विलक्षण बात है इसी को भगवान राम की कथा में पढ़ रहे हैं आए अब कथा में प्रवेश करें सदा की बात ही पिछली बार हमने कथा सुनी थी कि भगवान के श्री राम के बालकों के चरणों का स्पर्श पा अहल्या पुनः जीवंत हो गई थी और हमने जाना कि हमारे शरीर भी तो जब इस मन इंद्र के द्वारा भटका दिए जाते हैं मन का जब भी भाव हम लेते हैं इंद्र की जब भी चर्चा होती है तो उससे अपने मन का भाव लो क्योंकि ये मन नित्य नए रंग बदलता है बड़ा मायावी है और इंद्र भी बहुत मायावी है अपनी कथाओं में तो अक्सर आप सोचते हो कि शायद उस देवराज इंद्र की बात हो रही है नहीं तुम्हारे मन की बात हो रही है जो क्षण क्षण रूप बदलता है जो अतृप्तियां ही जीना चाहता है तो क्या हुआ कि अहल्या माने जो कभी ज्योति में गई हो जिस पर हल ना चला हो बहुतों ने पूछा भी था मेरे से महा देवियों ने आप लोग डिक्शनरी भी देख लिया करो सारे अर्थ आपको मिल जाएंगे वहां जब भी आप संस्कृत कौस्तु खोलेंगे कोई भी डिक्शनरी वर्ल्ड ओवर जो भी संस्कृत की आप देखना तो अहल्या में अहल्या और अहिल्या दोनों शब्द लिखे मिलेंगे और दोनों का ही ये अर्थ है वो धरती जो कभी ज्योति न गई और उसके बाद लक्षार्थ आ जाएगा गौतम ऋषि की पत्नी दोनों शब्द मिलेंगे ऐसा नहीं कि स्वामी जी अपने मन से ही सब बना रहे हैं। आपकी हर डिक्शनरी अमर कोश निरुप्त और निघंटू कोई भी आप उठाएंगे यदि आप इसी धारा में उसको जाकर के खोजेंगे तो जो ये सन्यासी आपको दे रहा है आपको सब कुछ मिलेगा या कुछ नया नहीं है केवल आपका अतीत आपके सामने दोहरा रहा हो सिर्फ अतीत दोहरा रहा हो कुछ नया नहीं है वो जो आप भूल गए केवल वही सुना रहा अब बाकी महापंडित लोग क्यों नहीं कर पाए ये उनसे पूछिए हम नहीं जानते हैं। लेकिन कोई शब्द किसी शब्द का अर्थ अथवा भावार आपको सभी अमर कोशों में मिलेगा अमरकोश तो एक ही है में निरंत में मिलेगा और सभी संस्कृत कौस्तु में आपको सारे अर्थ यथावत मिलेंगे बिना किसी वेदभाव के ये सारे अर्थ जितनी विचार पढ़ाया हूं आपको सब मिलेगी और जहां तक व्याकरण की बात है तो वेद बहुत पूर्व के हैं और पाणिनि के का सकाल तीन हजार केवल 3200 वर्ष पूर्व है तो इसलिए पाणिनी का व्याकरण वेदों के रहस्य तक नहीं पहुंच पाता केवल सारस्वत व्याकरण जो आदि प्राचीन था उससे सूत्रों को खोजा करते थे हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय में आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व तो ये वहां की मर्यादा है जो आपको दे रहे हैं तो क्या है अहल्या जब हम अहल्या बन गए अहल्या क्यों हो गए अहल्या माने वो धरती जो कभी जोती ना गई यदि मैं अंतर्मुखी होता अध्यात्म आता साधना के हल चलते तो तब के अंकुर फूटते ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प खिलते और मोक्ष रूपी फल लग जाता लेकिन क्या हुआ कि मैंने समय को भुरा दिया गो माने प्रकाश तम माने अंधकार प्रकाश और अंधकार दिन और रात के कदमों से बढ़ता हुआ समय ही तो गौतम है वक्त बढ़ता गया तुम कोरे सत्संग करते रहे और मन इंद्र की पत्नी अहल्या बन गई और इंद्रियों के द्वार अतृप्तियों और वासनाओं के बाजारों में अपने सतीत को लुटाती रही इंद्रियों के द्वार मन की पत्नी बन ये अहल्या तो वक्त ने श्राप दिया और भस्मी में लौट गए हम सब उसी राह को आत्मा श्री राम का जब चरण स्पर्श मिला तो भस्मी से अनाम फिर हमने यथा योनी यथा बालक कन्या का रूप पाया और यूं फिर कहानी गौतम की अहल्या की और इंद्र की फिर शुरू हो गई देखो चारों तरफ मट्टी से लौटती असंख्य अहल्या सारे भूमंडल पर प्रतीक्षा दे धारण करती देखो प्रतीक्षा भस्मी में लौटती गौतम से अभी शब्द जाती राख बनने जा रही ये दे ये अहल्या है ये मेरी कहानी है इन कथाओं को कोरा इतिहास भर मत मानो यहां हमने विशुद्ध इतिहास को दिव्य प्रभु के लीला अवतार को हमने लीला अवतार दे दू तु। कि तुम सब नाटक कर रहे हो तुम सब रामलीला के पात्र हो अरे अपने को पढ़ डालो तो पढ़ना नहीं है लेना असक्तियों में है अतृप्तियों और इच्छाओं और भेद जगत में है और भगवान को तो लूटने आते कुछ और दे देना अरे ये पगलापन बंद करो क्योंकि तुम्हें जाना है कुछ ये भी तो सोचो कि जब ये सब छूट जाएंगे तुम इनके नहीं होगे ये तुम्हारे नहीं होंगे उस राह के लिए कुछ तप चाहिए क्या कि निर्धन निर् हो करके भटकना है अथवा कुछ तप अर्जित करके उस आत्मा के होके हमें जाना है ये गौतम और अहल्या की कथा हमने सुनी और उसके बाद जब वे पहुंचे हैं तो मिथिला उनके दर्शन करके धन्य हो गई है और अब देखिए कौन है विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण इस कथा के साथ साथ तुमको भी बहना है राणी मात्र के प्रति समर्पित सेवा का भाव कब आएगा जब समय राम देखेंगे जब मेरा तेरा देखेंगे तो सेवा कहां से करोगे विश्वमित्र भाव आएगा नहीं फिर तो मेरा तेरा भाव आएगा विश्वमित्र भाव नहीं आएगा विश्वमित्र भाव आए तो आत्मा के संग में मेरा मन योगस्थ योगी लक्ष्मण हो जाए तो जीवन की कथा आगे बढ़े मन योगी होगा तो रह राम की होगी मन भोगी होगा तो रावण के द्वार खड़े होंगे हम सब हमें सोचना है कि इन कथाओं को सुनना है अथवा प्रतीक्षण जीना है हमें पहुंचे हैं वहां पर महाराज मिथिलेश ने जनक में जानकी जी की कथा ये कि जब राजा जनक ने हल चलाया थोड़ी वो कथा भी लेनी पड़ेगी रावण से रावण जो था वो अपने प्रदेश में सभी ऋषियों से रक्त लेता था जो टैक्स नहीं दे पाते थे आज भी हर रावण ऋषियों से जब वो टैक्स नहीं दे पाते तो रक्त ले लेता है ये पेड़ ही तो ऋषि हैं, जो मट्टी को फिर अन्न में तुम्हारी वन्य संपदाएं ही तो हैं जो तुम्हारी संतति में फलों में इनको लौटा रहे हैं और हम इनसे सिर्फ रक्त बटोरते हैं ये हमारे अग्रज हैं, ये हमारे पूजे हैं हम भी कहां मानते हैं क्यों क्योंकि हम सब सुरत्व से हीन अर्थात असुर बन गए सुर नहीं रहा तो हम तो हर सांस ऋणी होते क्योंकि हर सांस इन्होंने दी है क्या हम पेड़ों को काटते क्या हम जंगलों को बर्बाद करते क्या हम जीवों को सताते क्या हम पर्यावरण का विनाश करते नहीं असुर करते हैं सुर नहीं करते और जब रावण ने रक्त इकट्ठा किया तो उनको उनके गुरु ने बताया शुक्राचार्य ने कि यह रक्त का घड़ा जहां भी होगा वहां अकाल पड़ जाएगा तो जनक से बदला लेना चाहता था रावण युद्ध में बार बार उनसे वो पराजित हो रहा था तो उसने चुपके से वो उस घट को जनक के राज्य में धरती पे समा दिया तो वहां भी अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा भीषण आप एक कहानी आपको सुना रहा हूं और जब अकाल पड़ गया वहां पर तो गुरुजनों के ऋषियों को के आदेश पर उन्होंने यज्ञ किया और जब वो यज्ञ के उपरांत वो हल को लेकर के चल रहे थे तो हल्के सीत से फल से धरती पर एक जगह जाके फंस गया जब खोदा गया तो वो घड़ा निकला और उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई और क्योंकि वो सीत से प्रकट हुई थी सीत समझते है ना हल के फल की नोक को कहते हैं जो लोहे आगे लगा रहता है सीत से प्रकट हुई थी तो जनक जी ने उसका नाम सीता रखा और उसे पुत्री के रूप में ग्रहण किया और इस प्रकार वे जनक सुता जानकी केह है वसुता हमारी लीला कथा में हम सभी यूं उस मट्टी की गहराई से ही तो आते हैं जब हल चलता है तो जो भी ऐश्वर्य संपदा जीवन है जो धरती माता की देन है उसी के रूप में यहां स्वयं महालक्ष्मी ने जन्म धारण किया है हमारी कथा में श्री रामलीला में भगवान की लीला में जानकी जी ने बचपन में ही शिव का एक धनुष था जनक जी के पास उन्होंने उठा करके सफाई कर रहे थे तो उठा के किनारे कर दिया तो उनकी जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था कई लोग लग करके उसे उत, ला पाते थे तो ऐसे धनुष को उन्होंने खेल खेल में उठा किनारे कर दिया एक छोटी सी कन्या ने तो जनक के मन में एक विचार आया कि ये कोई विलक्षण लीला है तो जब वे बड़े हुए तो उन्होंने जनक जी ने उनसे कहा जानकी से कि बेटे तुम्हारे स्वयंभर की मैं घोषणा करना चाहता हूं लेकिन तुमने जैसे बचपन में शिव के धनुष को उठाया था तो तुम्हारा पति कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जो इस धनुष का संधान कर सके चिल्ला चढ़ा सके तो जानकी ने कहा कि उत्तम है तो जानकी से आज्ञा लेकर उन्होंने स्वयंभर में यह घोषणा कर दी कि जो शिव के धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा तोड़ने की बात नहीं है यार जानकी उसी का वरण करेंगी और सुनो ये कथा फिर हमारी है अभी तक हमारे सामने योगस्थ मन लक्ष्मण है उसे हमने जाना है घटगटवासी आत्मा श्री राम को हमने पहचाना दस इंद्रियों को रखने वाले मन दशरथ भाव को भी जाना मनोवृत्तियों को भी पहचाना भरत और शत्रुघन को भी जाना है कि भक्ति में भाव भरत है और हर असत्य और अज्ञान को जो शत्रु हैं हमारे विषय वास्ताएं इन सब की हत्या करके भक्ति को बलि बनाना ही शत्रुघ्न मेरा विचार है अभी तक इस सारी कथा में जीव को हम नहीं ढूंढ पाए वो कहा है तो यहां जीव और आत्मा की पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में शिव के मंदिर में होनी है और जो है श्री राम और जगत माता जानकी यहां जानकी जीव का अभिनय कर रही है यह रामलीला है जीव जानकी है आत्मा श्री राम है योगी स्थित मन योगी मन लक्ष्मण है यहां भक्ति में रथ भाव भरत है और हर असत्य और अज्ञान को मेरा तेरा के भाव हो, हर झूठ को मिटाने की मनोवृत्ति का जो मेरा जो संघर्ष है वो रिपुसूदन शत्रुघन है प्राणी मात्र के प्रति सबकी पीड़ा पी करके भी है ना सबको सुख देने की जो मनोवृत्ति है वो कौशल्या है और सब आत्मा का भाव रखते हुए सबके साथ संभाव से जीने की जो मेरी नहरी और मेरी जिज्ञासा मनोवृत्ति कही है जिज्ञासा सबसे सुंदर और मनोरम वृत्ति है से मुलाकात हो मेरी हर जिज्ञासा मुझको जानने की हो कि कई सदा कौशल्या और सुमित्रा का संग करे तो वो केकई है तो अवध अमृत हो जाए और भक्ति से रथ भरत भाव आए लेकिन के कई के कई यदि मंथराओं का साथ करेंगे तो लूट जाएंगे जीवन की अवत हम सब दबा हो जाएंगे ये सारी पात्रता है दशरथ जी की घोषणा के साथ ही सभी राजा महाराजा पधारने लगे हैं स्वभर के लिए कौशल्या जनकपुरी मिथिला दुल्हन से सजी है हर ओर चारों तरफ खुशियाँ हैं लोग सजे धजे हैं उनके यहाँ है उनकी जनक सुता जा, जानकी जी का सुंदर होने को है असुर राजाओं के लिए इसे वर्जित किया गया है लेकिन फिर भी वे पधारते हैं महासुर भी आते हैं सभी आते हैं सबको ठहराया जा रहा है महाराज के ने चाहा कि भगवान राम लक्ष्मण तथा महामुनि विश्वामित्र भी उनके आतिथ्य में महल में रहे लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और वो एक वाटिका में ठहर गए हैं वहीं है उनकी सारी सेवा की व्यवस्था है प्रातःकाल उनके लिए पुष्प लेने जब राम और लक्ष्मण जाते हैं तब पहली बार उनका जानकी जी और श्री राम का आमना सामना होता है ये पहला मिलन है जीव और आत्मा का क्या वो क्षण हम भी अपने जीवन में कभी आने देंगे पर हमने तो उनको अपने से बाहर रखा मिलेंगे कैसे यही कथा हम आगे लेके चलेंगे कि आगे मिलन कैसे होगा हर कहानी प्रत्येक शब्द वो चाहे अश्व कथा है